था आठ काम सका ऋचा पक्ष आचामति पहले इसके पहले अंजलि में मंथ लेकर जप करता है उसके बाद यह अभी एक, एक चा का पद पाद पादोलर्के आचमन करता है अथानंतरम एतया अथन खलुतः वक्षारण यचा मति पक्ष का पाद आचा मत एक भक्ष्य खाता है मंत्रक मंत्र पदेन एक पाद ग्रास एक एकदबोलकर्केक ग्रास खाता है एक-एक पाद एककेक पादर्क एक एक, पाद एक, एक ग्रास का भक्षण करता है मंत्र पादन मंथस एक एकम ग्रासम भक्षेति एक, एक, एक भक्षतिजना पाद उच्चारण करके मंत्र का एक, एक, एक ग्रास भक्षण करता है भोजन मंथरूपति संबंध है तोजन सवि सर्वे प्रसवि तत्सवितुर्वणी महे आशा मति तत्कथ भोजनम भोजन क्या है मंत्रूप जो मंथ सर्वोषदि से बनाया वही मंथरूप भोजनम सवितुर्व्रीणीमहे सवितु काथ सर्वस्य प्रसवितु सब का प्रसव करने वाले सूर्य भगवान उसकी व्रीणीमहे वर्णन करते हैं टीका में तत्क सवितु स्राणस प्राण से ही मंथद्रव्यम अन्न मितुक्तम तत्र यह जो मंथद्रव्य भोजन है सूर्य भगवान का कैसे होगा यह तो प्राण के लिए कहा गया था क्योंकि सब प्राण का अन्न है मंथद्रव्य भी अन्न प्राण का होना चाहिए तत्र प्राणम आदित्यम च एकीकृत्य उच्य थे प्राण आदित्य को एक करके प्राण का अन्न होने के कारण प्राण से अभिन्न आदित्य का भोजन अन्न है सवितुर्भोजन मिशेष एक करके ये सविता सूर्य भगवान का अन्न भोजन से कहा जाता है प्राणादित्य और एकत्र फलिम वाक्यार्थमा प्राण और आदित्य एक होने से जर्थ सम्पन्न हुआ वाक्य का कहते हैं आदित्य से वृणीमहे प्राथयामहे मंथ रूपम आदित्य का जो अन्न वो अन्नूप मंथरप प्रार्थना करते व्रीणीमिका तो प्रार्थना करते हैं तद्भोजनम इति पूर्वण संबंध है जो मंथरपोजन प्राथना विषय भोजनमे विषय प्रार्थना का विषय भोजन भोजन के लिए येन अन्न साोजन उपयुक्त वह सवित्र स्वरूपापन्ना भवेमती अभिप्राय ये जो सा सूर्य प्राण का अन्न है इसका प्रार्थना करते इसकी इसके भोजन करने पर जिस अन्न ने न भोजन है ना न सवितुरीदि सावित्रम सूर्य भगवान का जो अन्न है इस अन्न भोजन करने पर भोजन ने कहा तो उपयुक्तन उपभुक्तन उसका भोजन करने पर व्यय सवितृस्व भवेम सवितृस्वरूप को प्राप्त करेंगे सूर्यस्वरूप को प्राण स्वरूप को प्राप्त करेंगे ये अभिप्राय है देवस्य से सवितुरुति पूर्वण संबंध देव से सविता तत्सवितुर्वृणीम आसामति वेम देव देवस्य भोजनमित आसा मि ये देवस्या सवितुरता के साथ देव का संबंध टीका में तस्वान्तर श्रेष्ठ में श्रेष्ठ सर्वे सूर्य का विशेषण भगवान का स्थितकारण्तनक पक्षातरमा भाष्य में पहलाया श्रेष्ठ प्रशस्तम सर्वाण्य सर्वदा श्रेष्ठ कहा था प्रशस्यतम सर्वानेभ्य सौ आगे मंत्र में है सर्वधातमं सर्वधातम का थी क्या सर्वस्वगत धारयत्रितम सारे जगत को धारण करने वाले दुधान धारण पोषण हो अतिशयन विधात्र ये पहले कहा सर्वस्य धारयत्रम हो गया स्थिति कारण उक्त जनकर आह भी कहते विधान अतिशयन विद्यातमीति वाले सौकर्णवाना सर्वथाजन विशेषण भोजन का विशेषण सर्वन्न सेम सौक धारण करने वाले अन्न अर्थात सऊ का, का है। भोजन का विशेषण वा तूर भगत धीमह सर्व पीबती तूर का तत्व भगस्य देवस्य भग से संपन्न देवस्य समस्या सवितुस्वरूपमी उसका ध्यान कर रहे हैं धीमहि चिंतम ही विशिष्ट भोजन न संस्कृत शुद्ध आत्मा न संत ये मंथर अन्न भोजन के द्वारा संस्कृत शुद्ध होकर के उसका ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं ठीक है में जगदव्या फलदानी चातु चा शीघ्र शीघ्र त्वर तूर्ण शीघ्र परमात्मा का विशेषण जगत फलदानी च ध्यात शीघ्रम जगद संबंध के लिए सर्वव्यापक करने के लिए ध्याता, ध्यातु में रहे। भोजने ध्यान ध्या फलदीघ्र फलदन में शीघ्रे किमें भोजने कथ्यमें ध्यान मुच्यते तत्र भोजनकर्मी ध्यान कहते क्यों हैं कि धीमह तो विशिष्टभोजन संस्कृत शुद्धात्म सन विशिष्टभोजन से शुद्ध होकर के ध्यान कर रहे हैं ध्यान के लिए शुद्ध भोजन शुद्धि आर शुद्धि आवश्यक है अंतःकरण कोण शुद्धि होती है तब ध्यान एकाग्र चिंतन होता है सात्विक भोजन होने से तो ये जब प्रसाद रूपे का कर्म का शेष है देवता को देने के बाद ये अंतःकरण कोण शुद्धि का साधन शुद्धितम ध्यान ठीक है नहीं ध्यान कारणे शुद्ध धीव शुद्ध बुद्धि होने पर ध्यान होता है प्रकृत कर्मवत प्रेप्सित महत्व हेतुत्वादअपी ध्यान अनुष्ठेय कर्मवत कर्म करने वाले चाहता है जो महत्व इसे महत्व प्राप्ति का भी कारण होने से ध्यान अनुष्ठेय करना चाहिए अथवा भगत श्रेय कारण महत्व प्राप्त कर्म करवत व्यय त धीमह चिंतम ही थी सर्वच मंथलेपम पीबती भगत स्त्री है भग का उसका कारण महत्व श्रीलक्ष्मी का कारण महत्व है महत्व प्राप्त करने के लिए कर्म कर्मवं हमने किया वीम ही उसका चिंतन करते ध्यान करते थी ऐसा करके सर्वंच मंथलेपम पीबती मंथ का लेप वर्तन जो रहता है धोकर के स्व पी लेता है निर्नीय प्रक्षा प्रक्षा कंस कंसा चमसा चमसाकार वाउुम्बर पात्रम जो निर्नीज का तो प्रक्षा धो करके कंसाकार पात्र चमसाकार उदुम्बर से बना के पात्र को टीका में तीति सावित्रूपमु तीमे व्यव तीम तद का सब सूर्य भगवान का स्वरूप नियमित औदुंबर वैकल वैकल्पिताकार विशेष ऊडुंबर से बना गया होगा किंतु आकार में विकल्प है कंसाकार हो अथवा चमसाकार हो पात्र प्रक्षाल्य पीबती कि संबंध पात्र को धो करके पी लेता है मंथलेपम पात्र प्रक्षा पीवा आचमन पूर्वक अग्ने पश्चिम भागे कृष्णाजी व्यवहित आयाम केवल आयाम वूमु प्राग चीरा भूतवा मंथले व पात्र धो कर के पी लेता है पीने के बाद पीतवा आचमन पूर्वक फिर पीने के बाद आचमन शुद्धि करके हाथ से मुख धोते हैं तो फिर उसके बाद हाथों को भी धोना चाहिए कुछ लोग इसे लेकर मुखो दिया कूला फेंक दिया हाथ और पवित्र हो गया जब इस लिया इसे मुख में पानी लिया और पानी नीचे फेंक दिया हाथ को धोना पड़ता है बाद में मुख में पानी लिया तो हाथ को भी धोना चाहिए बहुत लोग देखते इसमें मुख में वो कर देंगे चले हाथ को धोना जरूरत नहीं कुछ पीने के बाद आसमन करके शुद्ध होकर के प्रक्षालय पी लिया फिर आसमन पूर्वकम फिर आसमन मुख धोकर शुद्ध होकर के अग्नि पश्चिम भागे कृष्णा जिन व्यवहितायाम मुर्गे मृगेचर में कृष्णा बनने के डाल करके अथवा केवल भूमि में प्राग शिरा भूता प्राग शिरो पूर्वक सिर करके सोता है सहित अग्न पश्चिम भाग कृष्णाजीन व्यवहार केवलायाँ वह भूमौ प्राक्षी भूत सही, सही इत्याह अग्नि के पश्चिम भाग में कृष्णा कृष्णाजिन मृगचर्मंडार कर्के अथवा भूमि में पूर्वदिशा ऋषि करके सहित शहीत सो पीता आचम्य पश्चात संविशति अग्नि के पश्चिम भाग में प्राग शिरा शर्मी वजने स्तंडिले केवल आएम भूमो अजिर्ण चर्म मृत चर्म अथवा स्तंडील हो गया केवल भूमि ही वाहन से कर्तव्य दर्शयती जो सोतने वाले का कर्तव्य दिखाते वा संयमो वाघ यथ सनित्यथ वाग तो संयम करके मौन रह करके अप्रसाहो न प्रसह्यते क्या न अभूयत स्त्रीयाद अं दर्शन निया अर्शन से सपन दर्शन से दवता नहीं रह, नहीं दवे भयादिक प्राप्त नहीं करे कुछ हानि नहीं हो इस प्रकार चित्त होकर के वहाँ सोता है सपने कथित उत्तम स्त्री सुभागम सुभाग सूच्यती किसी प्रकार सपने में यदि उत्तम स्त्री का दर्शन हुआ तो सूचक है शुभागम का शुभ से आगम प्राप्ति का सूचक है स्त्री दर्शन स एवं हुत यदि स्त्रीय पश्यत स्वनेसु ऐसा नियम से सब कर्म करने के बाद के कर्म करने के बाद मौन होकर के संयतचित्त होकर के सोने के बाद यदि उत्तम स्त्री दर्शन करे तथा विद्यात समृद्ध ममेद कर्म ये मेरा कर्म ऐसा समझे तदेश श्लोक तदैतस्थे एस श्लोक मंत्रो भी जो अर्थ कहा गया इस अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए आगे श्लोक कार्थ मंत्र भी है यदा कर्मसु कामेशनसु पश्य समृद्धि त्र जानिया तस्म स्वप्न निदर्शन तस्वीर स्वन निदर्शन कामें कर्म करते समय स्वप्न में यदि स्त्री को देखता है तो तत्र तमृद्धि जानिया इस कर्म में समृद्धि समझे इस स्वप्न निदर्शन में यदा कर्मसु कामेश कामना से कर्मकर्ता स्त्री सपनसु पश्य सपन दर्शनसु स्न काल से पश्य सपन में स्वपन काल में तो समृद्धि तीया कर्म में समृद्धि होगी भविष्यति कर्मण्य जानीयाद कर्म अवश्य फल देंगे कर्म समृद्ध गया ऐसा निश्चय निश्चयक जाने तस्दर्शन तस्वीर स्त्री आदि प्रशस्त स्वप्न दर्शन उसी स्वप्न में ऐसे मन था के कर्म के बाद स्त्री आदि के दर्शन करने पर कर्म समृद्धि ऐसे निश्चय कर समझे इतना अभिप्राय द्विपक्ति कर्म समाप्ति अर्था कर्म समाप्ति बताने के लिए दो बार कहा गया द्विरोक्ति दो बार द्विरोक्ति दो बार कथन आगे तृतीय खंड पंचम अध्याय के तृतीय खंड प्राण विद्या तदंगकर्मचय उत्तम प्राण की उपासना उसका अंग कर्म दिया उका अंगकर्म विशिया इधानी अग्निद्या आख्याम तबद्यायि तात्पर्य माह अग्नि विद्या कहना चाहते हैं पहले आख्यायिका रूप से कहने का तात्पर्य कहते हैं ब्रह्मादिस्तंभपर्यता संसार गतोय वक्तव्या वैराग्य हेतुर मुंगक्षुणाम इतः आख्यायिका आरभ्य थे ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ है तीर्ण तीर्ण पर्यंत जितने सब योनि है पेड़ पौधे घास कीड़े में कोडे, ब्रह्मा से लेकर सब संसार की गति है, कर्म के अनुसार अपने अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार फल प्राप्त करते हैं वही मनुष्य कभी ब्रह्म में जाता है स्वर्ग में जाता है नरक में जाता है स्तम्भ तीर्ण भी बन जाता है विभिन्न कीड़े कड़ी बन जाता है ये कहना है क्या आवश्यक है वैराग्य है तो वैराग्य के लिए संसार की गति समझे, विचार करें आगे क्या गति होगी तो विचार करने पर वैराग्य होता है विचार नहीं करके अनित्य है शरीर जीवन उसे भी कुकर्म करके कोई अपने को बुद्धिमान मानता है पाप का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा धन संपत्ति इकट्ठी करके कोई अजर अमर नहीं हुआ है न ले कर गया फिर आगे मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा किसी जो में कोई किसके हाथ पर नहीं है इसलिए इस जन्म में भविष्यत का कैसे सुधार हो दुर्गति नहीं हो नरक आदि प्राप्ति नहीं हो ऐसे नीचे जीवन में जाना नहीं पड़े इसलिए कम से कम निषिद्ध कर्म नहीं करे और उत्तम कर्म करे परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे संसार से वैराग्य होने पर ही ये विचार होता है आगे सद्गति होती है मुमुक्ष को वैराग्य चाहिए जो मुख्य चाहता है वेदांत श्रवण करता है उसके लिए वैराग्य आवश्यक है इतः तो आख्यायिका आरंभ दिशले आख्यायिका का, का, का आरंभ किया जाता है तसा च वक्तव्य हेतुमता गतीसार गति नाम संसार गति कहने का है है तो। के कारण है वैराग्य हेतु श्वेतकुर्णेय पंचालाना समी में आय तम हवाह जैविलवाच कुमारनुत्वाशिशत्यनु भगवती श्वेतकर् प्रसिद्ध हैरुणि उसका फिर पुत्र है था आरुणेय था पंचालाना समित मे आय पंचाला नाम के राज्यसभा में गया तम्हा प्रवाहनो तवाहन जैबिलवाच प्रवाहनो जैबिली जीवल का पुत्र जय विले प्रवाहना नाम है देखा ये थोड़ा सा ब्राह्मण है बालक कुछ थोड़ा विद्या प्राप्त करके कुछ घामंड देखा तो अहंकार को अहंकार निवृत्ति के लिए पूछा कुमारा अनुत्वा शिष्यति पिता त्वाम पिता अनुशास्यत अनुशासन क्या है तुम्हारे पिता तुमको ये नियम है ब्राह्मण को सम्मान करके करना पूजा करना राजा क्षत्रिय होने से किंतु उसको इसे कुमारा आकर कुमार बोला बच्चे कह करके लड़का लड़के करके तो उसको थोड़ा सा तिरस्कार करके कहा क्या तुम को पिता ने अनुशासन किया कहानी भगवहती कहा हाँ हे भगव अनुशिष्ट हूँ ये भगवह करके कहता है अंदर से थोड़ा क्रोध होकर के तो क्षत्रिय होकर मुझे कुमार लड़के कहते हो तो ये भी सम्मान हाँ हे भगवान कहा है। तो वो भी थोड़ा सम्मान दे कर कहा हाँ अब तो बड़े श्वेत केतु नाम थो। नाम, थो। नाम हो है श्वेत केतु हि ऐतिहा ऐतिह्य के लिए ऐतिह ऐसा ही हुआ था अरुण का आपत्त्य आरुण तस् आपत्त्यम आरुण यंचाला जनपदा पंचाल राज्य समिति राज्यसभा सभाम राजसभा सभाय आ गया। तम मगत प्रभाण नाम तैबल सपत्यम जयबील उच उतवान आते ही उसको पूछा जीबल का पुत्र जयबिल ने कहा नाम था प्रभाण हे कुमार अनुत्वामीषद अनुशिषद पिता पिता ने तुमको अनुशासन किया है किम अनुशिष्ट स्तम पिता दी तुम क्या पिताजी से अनुशिष्ट हो ठीका में राजा कुमार इति संबोधयन अभिमान श्वेत केतुर अपनिषति कुमार ऐसे संबोधन करते हुए राजा जानते हैं सम्मान करना, करना चाहिए पूजा करना चाहिए ब्राह्मणों को फिर भी कुमार ऐसे संबोधन करते हुए श्वेत केतुर अभिमान उपनिनिषति अपनिषति अभिमान अपनयन करना चाहते नष्ट करना चाहते इत तो सह अनु अस्व हाँ अनुशासन पिताज क्या सूचयन आह हवाच उवाच वेथ यदि तु अजा प्रयती न भगवयती वेथ यहाँ पुनरावर्तन न भगवती वेत्थ पथोर्देवयान से पितृयान से व्यावर्तन न भगवैती यदि अनुशिष्ट हो क्या तुम जानते हो यद इत अधि प्रजा प्रयती इसके पर जो पर प्रजा जाते हैं उसको जानते हो क्या ये न भगव हे भगव न जाना नहीं जानता हूँ तो फिर क्या तुम जानते यथा पुनरावर्तन तथी ऐसे पुनरावृत्ति होती है आते हैं ये जानते हो कहा न भगवते नहीं ये नहीं जानता हो वेथ पथुर देवयान से पितृयान से व्यावर्तन दो मार्ग एक देवयान उत्तरायण एक पित्रयान दक्षिणायन दोनों मार्ग जहाँ से अलग अलग होते हैं ये जानते हो का न भगव नहीं जानता <coughs> तम होवाच यदि अनुशिष्ट असी यदि पिता ने तुमको अनुशासन निका व्यथ जानते हो यदि तो अस्मा लोकाद अधिकार ऊर्धम यद प्रजा प्रेरती ऊपर जो जाते हैं लोक के बाद उसको जानते हो यद गछति तत्क जानी से जहाँ जाते हैं तुम जानते हो न भगवती आह इतर इतर, इतर श्वेत के तु ने कहा हे भगवत नहीं जानता न जाने हम तथ यस जो आप पूछते हैं नहीं जानता हो तो फिर एवं तरी व्य जानी सेकरेण यथा पुनरावर्तन यथाथ यकारेण जिस प्रकार फिर वापस आप जानते हो हम टीका यहाँ अर्थम यकारेण न, न भगवती प्रत्यहकार नहीं जानता हूँ वेत्थपथोर्मागोर स्रयाणोर्देवयान से देवयानस्य से व्यावर्तन व्यावर्तनम इतरेतर वियोगस्थ सगछता में पथोयो दव मग उत्तरायण दक्षिण पथोष्ठी दिवस दो दौनव सह प्रयाण दोन साते उत्तरायण दक्षिण देवयान से पितृयान से व्यावर्तन दोन कहाँ से अलग होते हैं व्यावर्तनम इतर इतर वियोग स्थान दो रास्ता पर अलग अलग हो जाएंगे सह गता जानते हो उतरतः तो तो न भगव टीका में विद्वत्षोस्तुल्य हो यो दो मार्गो तयध्य देवयान देवयानस्य इत्यादि योजना विद्वान अविद्वान उपासक अनुपासक दोनों का मार्ग तो सामने दो मार्ग दो मार्ग में तयमध्ये देवयान पित्रियान से व्यावर्तना जानते उत्तम वाक्या संक्षेप संक्षेपति संक्षेप से कहते हैं इतरेतर वियोगस्थान जानते हो क्या विदुषा चर्मीण मग्वयंधि सह प्रस्थिता योग बवती तत्क विदुषाथ उपासकाना और जो कर्म करते उपासना नहीं करते हैं। कर्म करने वाले पितृ लोग को जाएंगे विद्या देवल को उत्तरायण मार्ग से तो मार्गद्वय को द्वयम अधिकृत्य दो मार्ग के लिए जब कर्म में करके अधिकारी होकर जाते हैं सह प्रस्थितान शाह जाते समय यत्र मिथो वियोगनों का परस्पर हो, हो जाता है तत्क जानते हो देखते हो गए यहाँ से आसन से निकलेंगे कोई बद्रीनाथ जाएगा कोई हरिद्वार जाएगा अलग अलग रास्ता हो जाता है तो इसी प्रकार दो रास्ता है इसमें मरकर जाएंगे तो कहाँ से दोनों अलग अलग होते हैं द्वितीय होने का तृतीय वेत्थ यथा से लोको न इति न भगवती वेत्थ यथा पंचम्याम आहूता बाप पुरुष अवचस्व नहीं वह भगवहती असो लोग ऐसा न संप्रियत है ये जानते सब लोग जाते हैं फिर लोग भरता नहीं सब जाते मर कर जाते तो भर जाना चाहिए आगे जागा नहीं कहीं भर के अभी जागा नहीं क्यों नहीं भरता है न भगवती नहीं जानता हूँ तो व्यथ यथा पंचम्याम आहूतो आप पुरुष वचस्व पंचमी आहूति में जल पुरुष संज्ञा को हो जाते हैं हवन करने पर आगे पुरुष हो जाते हैं और गर्भ हो जाते हैं ये जानते हो क नहीं बगवा नहीं जानता हमें मैं भाष्य में व्यत्थ यथाशो लोक पितृसी यम प्राप्य पुनरावर्तनते बहु भी प्रयत भी अभी ये न कारण न संपुरियत जो पितृसंबंधी लोग जिसको प्राप्त करके पुनरावृत्ति होती है बहु प्रयतिर येन कारण न संपूर से बहुत तो जाते वहाँ तो भी उर्ता नहीं कि टीका में दिया पितृसन लोकमेंग व्याको पितृसंबीलोक का कथन है यम यप्य पुनरावर्तं भाष्य में न भगवती प्रत्याता हूँ उसके बाद वेत्थ यथा प्रक्रमेण पंचमिया पंचसख्या आहुत आहुति आहुति साधना शाप पुषवचस पुरुष्वचो अभिधान यास हूयमान पुरुषवचसः ष्ठाति भवन्ति पुरुषसद्वाच्या पुषाख्या लभंत वेत्थ यथा ये क्रमण टीका में दिया है आहुति पहले भाष्य में जिस क्रम से पंचम आहुत पंच संख्या कायम आहुतो प्रथम द्वितीय चतुर्थ पाँच आहुति देते हैं पंच पंचम आहुति में हुतायाम हवन किया गया आहुति निर्भृता आहुति के द्वारा संपन्न जो होए आहुति साधन से आप ज आहुति का साधन हो गया जल आप हो। पुरुष वचस वह श्रद्धा से कहेंगे आप दिया पुरुष वचस क्या तो पुरुष इतव ये या आसाम बचे शब्द अभिधान नाम जिन आहुति का नाम को हो जाते हुए क्रमण ष्ठ आहुति भूताना ष्ठ आहुति षष्ठ आहुति में नाम हो जाता है तुरुष वचस अर्थात पुरुष शब्दवाच्या हो जाते हैं पुरुष पुरुषाख्या पुरुष पुरुषनाम को प्राप्त करते हैं टीका में आहुति निर्वृता व्याख्यानम आहुति साधना आहुति का साधन भी है जल अपूर्व भूतासमुचयारकार आहुति साधना आप ये अपूर्व हे जल केवल जल नहीं भूतांतर भूतासमुचया था चकार अन्नभूति के साथ जल प्रधान है अथवा पयोतादीपेण आहुति साधी च आहुत्या पुनः अपूर्वात्म निष्पन्थ आहूति पय दुग्ध घृतादी रूप से आहुति सिद्ध करते हैं आहुत्या पुनर् अपूर्वात्मा निष्पन्न आहुति से फिर अपूर्व हो जाती है पयादि इस प्रकार क्रम से ष्ट आहुति में पुरुष नाम हो जाता है श्रद्धा सोम वृष्टि अन्य रेतसाम अवन द्वारित यावत प्रथम आहुति श्रद्धा कहेंगे क्योंकि श्रद्धा पूर्वक ही कर्म किया जाता है द्वितीय आहुति कहेंगे सोम सर्गमे में तृतीय आहुति वृष्टि होगी चतुर्थ आवती अन्न पुरुष खाएगा अन्न आगे पंचम होती रेत पुरुष स्त्री गर्भ में रेत जा करके गर्भ होगा इसी प्रकार हवन द्वारा न ष्ट पंचम होती के बाद गर्भ पुरुषा हो जाता है षष्ठ होती भूता नाम अंत्येष्टि विधान ना। है न ष्ठावती का अंत्येष्टि प्रेतम स्मशान को लेकर क्रिया करते हैं शरीर आहुति द्वारा सूक्ष्मताम गता शरीर आहुति देकर सूक्ष्म हो गए ये भूत और तो फिर आगे गर्भ हो कर के पुरुष संज्ञा को हो जाता है ये क्या जानते हो इतुक्त तो बगव इत्याह श्वेत केतु ने कहा नहीं भगवन नहीं जानता हूँ नहीं ब अहम अपतर किंच न जाना इत्यर्थ इतना आप में के पूछा गया जितने प्रश्न कुछ एक भी नहीं जानता हो अथ नुम अशिष्टोवोचथ यो हिमा नद्या कथम स्ो ब्रुवीतेति सीतुर्धम आय तम होवाचावाचाश्य वावकि भगवान्ब्रवीदन वाशिषमीति अथनु कि अशिष्टो अवोचथ कैसे तुमने कहा कि मैं अनशिष्ट ऐसे कहा यो ई मान्य न विद्या कथम सो अनुसिट ये सब प्रश्न का उत्तर जो नहीं जानता है नहीं कह सकता है वो कैसे सभा में आकर के में अनुशासन किया गया पिता ने अनुशासन मुझे किया सह आयस्त आयस्त है यत्न में उसको हिलाया पीड़ित तो कर दिया पितृ में आए फिर वापस चला गया पिता के पास तम होवाच अनुशिष्य बाब केलमा भगवान अब्रबीत पूरा उपदेश नहीं करेगी समावर्तन काल में आपने कह दिया अब्रबी तो आशिष्यमित तुमको सब उपदेश कर दिया ऐसा आपने कहा सीधा जाकर ये पिता से ऐसा आपने कहा उपदेश नहीं करके अथ एवं किम सन तम अनुशिष्टो अस्मी अवचा उतवा असी कुछ नहीं जानते हो कहा मैं पिता से अनुशिष्ट हूँ कैसे कहा टीका में तत्पृष्टार्थ जाता अतिरिक्त तो विषय में अनुशासन ममा थी कहते तो आपने जो पूछा ये नहीं जानते कि और बहुत हमको ज्ञान है अनुशिष्टश में इत उत्तम इतने आशंख्या कहे ये इतने जो नहीं जानता है वो क्या कहेगा मैं बहुत पढ़ लिया यही माने मया पृष्ठ अर्थ जाता न विद्यात न बीजान्यात कथम से विद्वत् अनुशिष्ट स्मृति पुरवी जे मैंने पूछा इसको जो नहीं जानता है विद्वान के बीच में विद्वान नहीं वहाँ जाकर कहेगा हम पढ़ करके वो तो चल जाएगा अब विद्वान के बीच में कहा हम पढ़ाए कैसे कहेगा कैसे ए तो एवं सर स्वेत के उसको ही थोड़ा हिला दिया तो थोड़ा उसके ऊपर अभिमान नष्ट करने के लिए युप्रयत्न है प्रयत्न कराया थोड़ा हिलाया पितुराधम का स्थान में आगतवान पिता के स्थान पर आ गया तम च पितरम उवास जाकर पिता से कहा अन्वशिष्य माम मिल भगवान समावर्तन काले अब्रबी तत्त अनुत्वा अशिषम अन्वशिषम तौमती पुरा पूरा अनुशासन नहीं करके अनुशासन नहीं करके भगवान सामवर्तन काल में आपने मुझे कह दिया आपने उतवा कनुत्वाशिषम अथवा अन्वशिषम ताम तुम कमी सौ अन्सन कर दिया ऐसा तुमने कहा टीका मैं अन अनशिष तामशिषमी कथम उक्तवान्न आशंक अनुशासन नहीं अनुशासन हमें कैसे कहा करके अशासस का यमाराजन्यबंधु प्रश्न प्राक्षी तैकंचन शक विवक्त सह वाच यहाँ तादानवद अवद येक यदमी न वेदिष्यम कथम तेनाव्यमी ओम um, आप uh...